क्षण तत्क्रम संयम विवेकजम ज्ञानम क्षण और उसका क्रम प्रवाह इसमें संयम करने से विवेक ज्ञान योगिक होता है ये सूत्र में से कुछ बचा ना पूरा हो गया था हो गया था आगे चलेगा यद्यपि ये एक विवेकज्ञान निशेज भावये वक्ष्यति सूक्ष्म प्रथम तस्पक्षिप्य विवेकज्ञान निशेषा विषय ज्ञाने सर्व विषयक भाव पदार्थ पदार्थ सर्व पदार्थसर्वद निशेष विषय ये यस्य ज्ञानस्य तज ज्ञानम निशेष भाव सब पदार्थ विषयक ज्ञान है विवेक ज्ञान ऐसे विवेक से योगी को जो ज्ञान होता है सब कोई अवचता नहीं सब विषय का ज्ञान है सर्वज्ञ वक्ष्यते आगे कहा जाएगा तथा अति सूक्ष्म सूक्ष्म होने से प्रथमं तसे विषय विशेष उपक्षिप्य विशेष विषय उसका कथन करते है तस्य विषय विषय जाति जाति तक्षिप्य सेवेक जानिकेद जातिलक्षणरन्यताेद्योस्ति जाति लक्षण देश जातिया लक्षण लक्षण देश अन्य अनुच्छेदात अन्य अनवच्छेदात अनिश्चया भिन्नता का निश्चय नहीं होता है जब ऐसे वस्तु में भिन्नता का भेद का ज्ञान होता है जाति के द्वारा अति तंत्र लक्षण के द्वारा लक्षण ये लक्षण अलग है अतीता दि नहीं वस्तु के लक्षण है अलग अलग लक्षण के द्वारा भेद ज्ञान होता है जैसे गंध पृथ्वी में स्नेह जल में है अलग अलग लक्षण के द्वारा वस्तुओं का भेद ज्ञान होता है देश ही एक देश में एक वस्तु दूसरे देश में वैसी के सजातीय वस्तु है जाति एक होने पर भी देश भिन्न भिन्न हो गया तो भेद ज्ञान हो जाता है किंतु तुल्यो हो जहां तुल्य देश हो जाति समान हो लक्षण समान हो वहाँ भेद ज्ञान नहीं होता है अनवच्छेदात अनिश्चयात ततः प्रतिपत्ति ततः विवेक ज्ञान से निश्चय होता है भेद अनिश्चय होता है टीका में लौकिका जाति भेद अन्यता ज्ञापक हेतु सामान्य लोगों को अन्यता भेद अन्यता अन्य भिन्नता भिन्न भेद ये पर्यावाचक है भेद के ज्ञापक हेतु ज्ञान जनक हेतु जाति भेद घट और पट दोनों में एक जाती घटत्व पटत्व तो है भिन्न जाति पृथ्वी तो एक तो है किन्तु तो घटत पटत तो जाति भिन्न हुआ जाति भेद होने से भेद ज्ञान हो जाता है सामान्य घट अलग पट अलग भेद के ज्ञान जनक हेतु तो क्या जाति भेद तुल्या जातिर गौतम तुल्य देश पूर्वत्वादि सामान्य जाति में यदि समान जाति होगा भाष्य में तुल्य और देश लक्षण सारूपी जाति भेद अन्य हेतु देश लक्षण समान हो दोनों एक देश में दो पदार्थ है दोनों का लक्षण समान है तो जाति भेद अन्यता हेतु जाति भेद है जाती भे तो भेद ज्ञान हो जाएगा एक स्थान में एक गौ और एक घोड़ी खड़ी है जा, जाति भेद है इसमें जाति भेदों से भेद ज्ञान हो जाएगा हो जाता है एक देश में रहने पर भी गौ हो ऐसे ज्ञान हो जाता है तुल्य देश जातीय समान जाति हो समान देश हो तो वहां भेद ज्ञान हो सकता है समान जाति हो समान देश में दो हो भेद ज्ञान होगा लक्षणों से लक्षणम अन्यत्व दो गाय खड़े है एक साथ है। एक साथ खड़े उनसे दो एक देश में है अब दोनों का जाति गोत्र जाति एक ही तो भेद ज्ञान होता है गाय गौ में लक्षण भिन्न है कोई काला है कोई सफेद है कालाक्षी गौ हो स्वस्ती मत गौ काला वर्णा रूप से हो जाएगा कोई गौ में कालाक्षी स्वस्थि स्वस्थी चिन्ह गो में देते हैं गो का नाम भी अलग अलग रखते हैं कुछ लक्षण भेद रहता है भेद ज्ञान होता है द्वयोर आमोलोकोर जाति लक्षण सारुप्या दो आमोल एक समान जाति और दोनों में जाति आगे क्षण है क्षण है क्या है द्वयोर आमलोकोर जाति बनाया लक्ष लना को जाति लक्षण सार ठीक है जाति लक्षण लक्षण चल रहा है लिखा है इसमें जाति लक्षण सार देश भेद अन्यत्व कर दो आमल के दोनों में जाति समान है लक्षण समान है किंतु देशभेद अन्यक है इद पूर्व एक पूर्व एक भेद ज्ञान हो जाता है यदा तो पूर्व आमलक्यग्रस ज्ञाते उत्तरदेश उत्तर उपर्त तदा तुय पूर्वमेत उत्तरमेत प्रविभागनुपति पुरम आमलकम पूर्व देश में जो आमल था उसमें लेकर उत्तर देश में कोई रख दिया किसम अन्य व्यग्र से अन्य में व्यग्र है को छोड़कर कुछ दूसरा देख रहा है कार्य कर रहा है उसको लेकर इधर रख दिया ज्ञानत्रु उत्तर देश से उपावर्तित है उपस्थापित रख दिया जाता है तथा तुल्य देश तो जिस देश में आमल था उसी देश में दूसरे आमल रख दिया इसको हटा दिया दोनों में आमलों के में जाति में भेद है या लक्षण में भेद है देश में भेद है अभी जो देश था उसी देश में दूसरा रख दिया एक देश हो गया अभी प्रविभाग अनुपत्ति ही पूर्व में तत्त उत्तर में तत्त विभाग नहीं होता है किंतु तत्व तो तो ज्ञान कैसे होगा योगी को पूछा जाएगा वही है दूसरा है तो सर्वज्ञान है तो यह भी ज्ञान होना चाहिए असन्दिग्धे नत्व ज्ञान भवित्ञान तो असन्दिग्ध होना चाहिए सामान्य को संदेह होगा हाँ वही है अथवा दूसरा है किन्दु तत्व होना चाहिए तो इदं उत्तम ततः प्रतिपत्ति यहाँ विवेक का ज्ञान से निश्चय होगा किस प्रकार निश्चय होगा कथम पूर्वाम्ल का सहक्षण देश उत्तराल का सहक्षण देशाद भिन्न क्षण या लक्षण है यहाँ क्षण है ठीक है पूर्व सह जो क्षण पूर्व आमल था उसके साथ जो क्षण था वो क्षण वाले देश सह आमल देश उत्तरामलक सह का सहक्षण से भिन्न है उत्तर आमल का सहक्षण देशों से भिन्न है अभी आमल है, इसके साथ देश का जो संबंध क्षण अलग है तेज अमल के स्वदेश क्षण अनुभव भिन्न अपने अनुभव होगा हो तो दोनों भेद ज्ञान हो जाएगा ऐसे योगी को ज्ञान हो जाता है ये विवेक ज्ञान एतन दिष्टानतेन परमाणु तुल्य जाति लक्षण देश पूर्व परमाणु देश सहक्षण क्षण साक्षात करनाद उत्तरस्य परमाणु तदुपत्ता उत्तरस्य तदा भिन्न सहक्षण भेदा तय से योगि प्रत्यय होती ये दृष्टान्त जैसे आमलक के लिए बताया इसी प्रकार परमाणु जातिलक्षण लक्षण देशस्य परमाणु ही पृथ्वी का दो परमाणु जाति तुल्य है लक्षण तुल्य एक साथ में एक देश में जाति लक्षण देश तुल्य है पूर्व परमाणु देश सह क्षण साक्षात करनाद पूर्व परमाणु देश के साथ जो क्षण का साक्षात होने से उत्तर जो परमाणु है उसी देश में रखने पर तदेशानुपतु पूर्व परमाणु देश क्षण उत्तर परमाणु का देश क्षण एक नहीं है पूर्व परमाणु क्षण पहले था अभी परमाणु क्षण दूसरा हो गया एक नहीं होगा उत्तर से तद्यसा अनुभव भिन्न तद्यसा उत्तर परमाणु का तदेश में जानुभव होगा भिन्न होगा क्योंकि सह क्षण भेदात परमाणु के सा जो भिन्न हो गया तयोर ईश्वर योगिनः युगी न ईश्वर के तुल्य युगी ही अन्य प्रत्यय भक्ति दोनों परमाणु में भेद ज्ञान होता है टीका में ईश्वर सेुक्त तोल्यार्गोत्व तोल्य पूर्ववादी कालाक्षीस्वस्तिमरलभेद दोनों लक्षण भिन्न वा पर लक्षणभेद परवल का कालाक्षीस्वस्तिमती में भेद है या नहीं जाति भेद नहीं जाति। भी जातिल्य भेद क्या है लक्षण भेद परम केवल लक्षण भेद है द्वयो आमलकत्व जाति दो आमलक में आमलकत्व तो जाति समान है और लक्षण वर्तुलादि लक्षण तुल्यम देश भेद परम केवल देश भेद है एक पूर्व में एक उत्तर में दो स्थान में रखा गया यदा तू योगि ज्ञान जिज्ञासुना केनचित पूर्वाम्लकम अन्य व्यग्र से योगीनो ज्ञान तुर उत्तर देश योगी ज्ञान जिज्ञासु नोगी ज्ञान को जानना चाहता है योगी को कैसे ज्ञान है क्या सर्वज्ञ है अथवा तो नहीं इसको जानने वाला कोई जिज्ञास क्या करता है योगी कुछ करते समय पूर्वामलकम अन्य व्यग्रह से योगीनो अन्य में व्यग्र थोड़ा आंख बंज कर बैठ गया उसके इधर लेकर उधर दिया उधर इधर कर दिया उत्तर देश उपावत उत्तर देशम आमल कम तथोपार्य पिधाया तदा तुल्य देश उत्तर देश आमल को सटा दिया छिपाकर रख दिया अर्थात उसी स्थान में रख दिया पूर्वम ए तद उत्तर में ती थी, थी प्रविभाग ये पूर्व ये उत्तर ऐसा विभाग भेद ज्ञान नहीं होगा समान लक्षण प्राज्ञस्य लौकिक से त्रिप्रमाण निपुण से बुद्धिमान सामान्य लोके ही प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रम, प्रमाण को मानता है किंतु उसमें भेद ज्ञान नहीं होगा देखने पर प्रत्यक्ष लगेगा वही अमल कह परिवर्तन किया है नहीं किया निश्चय नहीं है असंधि देने चा भाई भी भी। से तत्व ज्ञान नवित तत्व ज्ञान तो संदेह भ्रम से रहित होगा तो तत्व होगा विवेक ज्ञान व्य संदिधता अनुभव जिस योग को विवेकजन्य ज्ञान हो गया वो ज्ञान संदिग्ध नहीं हो सता है निश्चय होना चाहिए तो उसको विवेक ज्ञान निश्चय होगा उत्तम सूत्र कृता सूत्रकार ने इसे कहा तत प्रतिपत्ति तो विवेक ज्ञान से दोनों का वेद ज्ञान होगा विवेक ज्ञान से ततकारत तत इति व्याच विवेक ज्ञानात भाष्य में दिया विवेक ज्ञानादी तथ का विवेक ज्ञान से दोनों का भेद ज्ञान होगा क्षण तत्क्रम संयम संयमाद जातम ज्ञान क्षण रूप क्षण के क्रम क्षण का प्रभाव संयम से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ कथम आमलकम तुल्य जातिलक्षण देशाद आमलकांतराद विवेचित पुछति क्षण क्रमत संयोग से ही ज्ञान हुआ बता विवेक ज्ञान हुआ क्षण और क्रम में संयम करने पर आमल का दोनों तुल्य जाति लक्षण देश है जाति भी लक्षण भी देश तुल्य समान है दूसरे आमल से कैसे विवेक करेगा ज्ञान पूछता है कथम उसका उत्तर देते उत्तर महापूर्वल का सहक्षण देश उत्तर आमल का सहक्षण देश आदि भिन्न जाति देश लक्षण समान होने पर भी आमलो का सहजो क्षण पूर्व आमलो का सह क्षण देश पूर्व क्षण पूर्व आमलोक में जिस क्षण देश जिस देश में पूर्व आमलो का पूर्व आमलोक के साथ क्षण था वो क्षण वाले देश उत्तर आमलो का सहक्षण देशा उत्तरालों का सहक्षण अलग देश क्षण दोनों अलग अलग हो गया देश के साथ जो क्षण एक क्षण में पूर्व देश पूरा देश अलग है अभी उसको लेकर यहाँ रखा उसी देश में रखने पर पूर्व क्षण अभी नहीं है पूर्व क्षण समाप्त हो गया पूर्व क्षण का संबंध जिस आमलके में था अभी उत्तर क्षण का संबंध उसी में नहीं हुआ दूसरे में हुआ तो ऐसे क्षण भिन्न हो जाने से भेद ज्ञान हो जाता है विवेक ज्ञान से भेद निश्चय होता है टीका में पूर्वामल का सह क्षण देश पूर्व पूर्व आमल एक क्षण देश पूर्व अमल के साथ एक क्षण वाले में देश तेन सह निरंतर परिणाम उसके साथ परिणाम होता है अमल का उत्तर सह उत्तराम क्षण उत्तर का सहज क्षण वाले देश उत्तराम का निरंतर परिणाम इससे भिन्न हुआ उत्तर अमल का पूर्वामल का सह क्षण को मिला देने से देश अलग अलग था क्षण के साथ संबंध कर देने से भिन्न भिन्न हुआ पूर्वक्षण वाले देश और दो देश भिन्न है उत्तर क्षण वाले देश भी भिन्न भिन्न है भवतु तो देश और भेद कि माया तुम के भेद से पूर्व देश तो क्षण के साथ देश का भेद हो जाएगा पूर्व क्षण के साथ देश का भेद है किंतु आमल के में क्या हुआ तो कहा तेज आमल के स्व अनुभव भिन्न स्वदेश और क्षण युक्त अनुभव से भिन्न हो गया देश अलग अलग क्षण एक क्षण में दो देशे अनुभव अनुभव से भिन्न होते हैं क्योंकि देश भिन्न भिन्न है एक देश हो जाएगा तो क्षण भिन्न भिन्न है पूर्व क्षण वर्तमान क्षण अलग सहीत ह, सहीत है स्वदेश सहित सहितो यह क्षण तस्य आमल कष स्वदेश सहित यह क्षण अपने देश के साथ जो क्षण है अमल का तस्य आमल काल कला काल के अंश स्वदेश उत्तराधर्य रूप परिणाम लक्षिता उसी देश के साथ उत्तराधर्य ऊपर नीचे रूप परिणाम से लक्षित होता है देश में लोग है सा स्वदेश क्षण स्वदेश क्षण हुआ उसका जो अनुभव तस्य अनुभव प्राप्ति व्ञानम व प्राप्ति अथवा ज्ञान अनुभव ये तेन भिन्न लोग के दो लोग के भिन्न है योर आमलोक पूर्वोत्तराभ्याम देशाभ्याम औतराधार परिणाम क्षण आसी थी दो आमलोक में पूर्वोत्तराभ्याम देशाभ्याम पूर्व देश उत्तर देश देश के साथ आमलोक का ऊपर नीचे देश में आमलोक था उत्तराधार परिणाम उत्तर उपनिचे परिणाम क्षण था तयोर देशांतर उत्तराधर्य परिणाम क्षण विशिष्ट अनुभवन अभी उसी आमलोक अन्य देश में उसका उत्तराधार परिणाम को अनुभव करता है संयमी ते भिन्न प्रत्यय दोनों को भिन्न निश्चय कर देता है जानती संप्रति तद्देश पूर्वपरिणाम विशिष्ट से एक तेजपरिणाम क्षण से संयमता साक्षात्ना तदीद मुक्त कैसे जानता है वर्तमान क्या करता है तद्देश परिणाम होने पर भी पूर्वपरिणाम विशिष्ट से भिन्न हो गया परिणाम क्षण से संयम से साक्षात्कार करता है साक्षातकार से आमलोक का भेद ज्ञान होता है पूर्व संप्रति तदेश परिणाम पूर्व परिणाम विशिष्ट से है पूर्व उसके पहले क्या है पूर्व पूर्व पूर्व भिन्न देश परिणाम विशिष्ट से एकदेश परिणाम अच्छा ठीक है एकदेश परिणाम दिया तो पूर्व जो परिणाम पूर्व देश भिन्न परिणाम न पूर्व देश भिन्न पूर्व क्या क्या देश भिन्न है पूर्व भिन्न देश भिन्न देश है ना पूर्व भिन्नपरिणमा तदेश भिन्नदेश परिणाम से एकदेश परिणाम क्षण सेना पूर्व भिन्न देश विशिष्ट से एक परिणाम क्षम से एक परिणाम क्षम ऐसे पूर्वम भिन्न देश परिणाम पूर्व भिन्नदेश भिन्न देश है भिन्न पूर्व भिन्न देश पूर्व भिन्न देश भिन्न देश परिणाम से एक परिणाम क्षण से संयम तेरे भिन्न देश परिणाम था अब एक संयम से साक्षात्ने से तदिद उत्तम देश क्षण भिन्न देश अनुभवस्तु अन्य देश अनुभवस्तुक्षण भिन्न देश क्षण अभवता है तौर तो हेतु निदर्शन लौकिकवादादी ने परमाणु ईदृश से भेदो योगी योगी ईश्वर बुद्धिगम्य इसी प्रकार दृष्टान से लोक में विचार करने वाले संवाद से परीक्षा करके देखते हैं तो एक को लेकर उधर रख दिया तो योगी को ज्ञान होता है परमाणु अपनी भेदो भेद योगीश्वर बुद्धिगम है योगी नाम ईश्वर योगीश्वर जिसको ऐसा ईश्वर्य प्राप्त हुआ ऐसे विवेक जी ज्ञान हुआ उसे में बुद्धि से ज्ञान निश्चय होता है सब्ध्य ऐसे समझ रहे ना करनी चाहिए न दृष्टानते इतने दृष्टान्त परिमाण भी तुल्य जाति लक्षण देश है पूर्व परमाणु स क्षण का साक्षात्कार करने से तदेश नहीं हो सकता है उत्तर देश अनुभव भिन्न होता है क्षण भेद होने से योगी योगि नो ईश्वर से अन्य प्रत्यय भवत अन्य भेद ज्ञान होता है अपरे वर्णयती अन्य लोग कथन करते है अपरे वर्णयती टीका में अपर तो वर्णयती वर्णन उदाहरती अन्य लोग कहते है क्या है ये अंत्या विशेषा ते अन्य प्रत्यम तार्किक तार्कि वैशे न्याय कहते हैं, अंत्य पदार्थ में विशेष नाम के के पदार्थ है अंत्य द्रव्य में परमाणु आदि में वही भेद ज्ञान करते इति कहते हैं। देश लक्षण मूर्ति व्यवधि जाति भेदस्य मूर्ति्यवधिजाभेदेतु वहाँ विशेष का भेद ज्ञान के होगा प्रत्येक परमाणु में विशेष अलग अलग है देशलक्षणभेदेशेदेद मूर्ति व्यवधि जाति भेदस्य मूर्ति व्यवधान जाति भेदस्य जातिदस्तु क्षणभेदस्तु योगिबुद्दीग में अन्य तो भेद ज्ञान हो जाएगा किंतु क्षण भेद जो ज्ञान होता है एक क्षण में जो पदार्थ दूसरे को रख दिया वो तो योगी जान सकता है उत्तम मूर्ति व्यवधि जाति भेद अभाव मूर्ति व्यवधि व्यवधान जाति भेद जहाँ नहीं है नास्तिक मूल पृथक भेद ज्ञान नहीं होगा इति वार्ष गण्य कहते हैं टीका में वर्णन उदाहरती वैशेषिका ही नित्य द्रव्य वृत्यो अंत्या विशेषा इत्याहु नित्य द्रव्य वृत्त विशेषा तो नित्य द्रव्य में रहते अंत्य में रहते घट आदि में दो घट का भेद निश्चय होता है ऐसे घट एक घटे दूसरा घटे भिन्न है क्योंकि भिन्न अवय आरब्ध है दो पट भिन्न तंतु आरब्ध धोने से पट भिन्न कपालवि कपाल भी इदम् कपालम भिन्नम् भिन्न भिन्न आवय आरब्वात् कपाल में इस प्रकार त्रेणुक में भी एकदम त्रेणुकतुक भिन्नम् भिन्न भिन्न दुक आरबा एक अणुकणुका भिन्न परमाणु आरब्ध क्योंकि ये परमाणु इसी परमाणु से भिन्न कैसे निश्चय होगा पृथ्वी जल तेज आदि में तो पृथ्वी जल परमाणु में लक्षण भेद हो जाएगा किंतु तो पृथ्वी का दो परमाणु हो जल का दो परमाणु हो वो परस्पर तो भिन्न है ही ये भिन्न का निश्चय कैसे होगा तो वहाँ कुछ विशेष है प्रत्येक द्रव्य में विशेष अलग अलग है एक परमाणु ए तस्मात् परमाणु हो परमान भिन्नम भीशेशा, भी मुक्तान तुल्य जातिदेश कालावधि रही परस्पर तो भेद न प्रत्येक तथ्य न प्रतिप्य योगी जानते हैं मुक्तों को जितने मुक्त हो गए तुल्य जातिदेश कालां जातिदेश काल समान हे व्यवधान नहीं है, किंतु परस्पर तो भेदे नत्व प्रतिप्यते प्रत्येक मुक्त भिन्न भिन्न सौ तत्व जानते हैं तस्मास्त कचिद अंत्यो विशेष <coughs> कोई अंत्य विशेष है ऐसा वैशेषिक तथा च चाहना परमाणुवादीना द्रव्याण भेदक अशेष नित परमाणुवादी द्रव्य का भेदज ज्ञापक भेदजनक तदयती तो कहते यही विशेष मनने पर तेजलक्षणभेद मूर्ति जाति तो ज्ञान हो जाएगा क्षणभेद के ज्ञान होगा जातिदेशक्षण उदाहृता है पहले कहा दिया मूर्ति अवय संस्थान यहाँ विशुद्धावय संस्थान उपन्नमस्यको हटाकर के तस् तस्विन तस्वे अन् व्यग्रह दृष्टि दृष्टा अन्ग्रहे अद ध्यान ही कुत्सितावयसनिवेश उपावर्ते आछावयह द्रव्य तो हटाकर के निष्टअ अवयव रख दिया तदा संस्थान भेदन भेद प्रत्यय संस्थान अवय संस्तान भेद होने से भेद ज्ञान हो जाएगा मूर्ति शब्द से पहले कहा संस्थान अवय का सं मूर्ति एक दो शरीर तत्व संबंध है न आत्मा संसार भूतचरे तादृश न भेदी ऐसे संबंध से शरीर के संबंध से संसारी हो तथा मुक्त हो उनका अतीत शरीर को लेकर के किसी प्रकार भेद ज्ञान हो जाएगा इति सर्वत्र भेद प्रत्यय से अन्यथा सिद्धि नात्य विशेष कल्पना भेद प्रत्यय होता है अन्यता सिद्धि भेद ज्ञान हो जाएगा अन्ते विशेष की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं भेद कारण व्यवधान भेद कारण है यथा कुश पुष्कर दीपयोर देश स्वरूप कुशद्वीपुष्कर दीप दोनों भिन्न भिन्न देश स्वरूप है या तो जाति भेदा लोक बुद्धिगम्य जातिदेश का भेद लोग जान लेते हैं कि अतम क्षणभेदस्तु योगी बुद्धिगम्य क्षण का भेद तो योगी जान सकता है योगी बुद्धिगम्य अन्य नहीं जान सतकार क्षणभेद अवधारयती क्षणभेदस्तु योगी बुद्धिगम्य से क्षणेद क्षणभेद होता है बुद्धि के द्वारा निश्चय होता है न योग्युदिगम्यम तेन भूतचारेन देह संबंध मुक्ता मुक्तात्में भेद योगी बुद्धि गम्य योगीबुदिगम्य उन्नति गम्य तो है भेदस्तो योगी बुद्धि गम्य हे क्षणभेदस्थ योगीबुदिगम्यव क्षणभेद अवधार क्षणभेद योगीबुदिगम्य क्षणेद ही गम्य होगा नोगिबुद्धिगम्य अच्छा योग्य बुद्धिगम्य तो न अवधारित एवकार अवधारण करता है किसको योग्य बुद्धि तम अवधारेती थे न अभी तुम क्षण भेद अवधारेती एवकार का संबंध क्षण भेद के साथ करना बुद्धि बुद्धिगम्य के साथ नहीं क्षण भेदस्त तो बुद्धि बुद्धिगम्य एव ये वाक्य है एवकार अवधारण करने के लिए किसका अवधान करना है क्षणभेद एव योग ऐसा करना जैसे पाठ है क्या अर्थ होगा योगी बुद्धिगम्य एव क्षण ऐसा अर्थ नहीं करना योग क्षण भेद एव योगिगम्य योग्य बुद्धिगम्य क्षण भेद एव एवकार क्षण भेद न योग बुद्धिगम्य क्षणभेद को अवधान करता है एवकार योगी योगिबुद्धिगम्य तो नहीं है, योगी बुद्धि हे अर्थ ऐसा नहीं करके भेद योगी क्षणेद योगिबुद्धिगम्य ऐसा करना, तेन भूत तेनालीरेण देह सबंधन मुक्ता भेद योगिव्य नहीं तो क्षण क्ष दे क्षणभेदकार क्षणभेदार देह संबंध है न मुक्त आत्मा नाम अभी हाँ योगी बुद्धिगम्य एवं यदि कहते थे योगी बुद्धि बुद्धिगम्य एवं अर्थ करेंगे तो जब मुक्त हो गए उनको भेद ज्ञान नहीं होगा यह अर्थ हो जाएगा क्षण भेद एवं कह से योगी बुद्धिगम्य भी है मुक्त आत्मा जो है उनके बुद्धिगम्य भी है तेना भूत चरण देह संबंध न अभी मुक्त हो गये उनका पहले देह संबंध था भूतचर भूतपुर चरट पहले देह संबंध था अभी मुक्त हो गई उनका भी उनका भी भेद योगी बुद्धिगमेव योगी बुद्धिगम होगा क्षण भेद होता है योगी बुद्धि के द्वारा निश्चय होता है मुक्तात्मा का भेद उन्नय गम्य निश्चय करना है यस्य तो तु उक्ता भेद हेतु न सन्ती तधान से प्रभेदना तथित आचार्यो में नहीं जहाँ भेद हेतु नहीं है उसी प्रधान में भेद नहीं इस आचार्य ने माना यस्मादूचे उक्तवान कृतार्थम प्रति नष्ट अभी अन तदन्य साधारण कृतार्थ के प्रति प्रधान नष्ट होने पर भी वस्तुतः प्रधान नष्ट नहीं होता है जो कृतार्थ हो गया भोग मुक्ष वेद अन्यता ज्ञान हो गया प्रधान उसको उसके प्रति प्रभुता नहीं होता है किंतु अन्य के प्रति प्रधान प्रभुत्व तो होता है तदन्य साधारण तो इसलिए प्रधान एक ही है तद मूर्ति व्यवधि भाष्य में आया मूर्ति व्यवधि जाति भेद अभाव नाथत्व मूल से मूलस्य से पृथत्व ना प्रधान में मूर्ति व्यवधान जाति भेद कुछ नहीं है मूर्ति शरीर आदि नहीं संस्थान आदि नहीं इसलिए प्रधान में भेद नहीं है उक्त भेद हेतुपलक्षण ये तथा भेद हेतु का उपलक्षण जगन्मूल से प्रधान से नास्ति ये अन्यत्र अनेत्रे जितने कहा जगत का जो मूल है मूल पृथ्वना मूल से पृथ्वी मूल किसका है जगत का जगत मूल से प्रधान जगत मूल कौन है प्रधान ये मूल से प्रधान से पृथक भेदो नास्ति प्रधान में भेद नहीं है एक ही प्रधान है भेद नहीं क्योंकि मूर्ति व्यवधि जाति भेदादि नहीं है प्रधान में ऐसे वाषण योग आचार्य के मत है तदेव विषय कैसे विवेक ज्ञान से दर्शय्वा विवेकजम ज्ञान लक्ष्य थी ज्ञान का एक विषय दिखाया जहाँ अन्य ज्ञान नहीं विवेक ज्ञान से निश्चय होता है इसको देखा करके अभी विवेक कर ज्ञान का लक्षण कहते हैं तारकम ज्ञानम तारकम सर्व विषय सर्वथा विषय अक्रम चेती विवेकजम् विवेक ज्ञान।, ज्ञान तारक है सब तार पार कराते है इसलिए तारक हो गया विवेक ज्ञान तारक और सर्व विषय सर्वे विषया सर्व विषय के ज्ञान सर्वथा विषय सर्व अतीतादि सब सब प्रकार से विषय होते है अक्रम क्रमश एक साथ अक्रम ची ये विवेक ज्ञान होता है ये तारक ज्ञान है ऐसा अपने आप हो जाता है ज्ञान उपदेश से नहीं सर्व विषय का ज्ञान होता है विवेक ज्ञान हाँ। पूर्ण मद